देवी भागवत दसवा स्क्य जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना जी कहते हैं ऋषियों भगवान लक्ष्मी लक्ष्मीकांत श्रीहरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया वे अब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से जो कहने लगे देवता बोले सृष्ट स्थिति और संहार करने वाले देवाधिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विन्ध्य पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है महाविभव उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है अतः अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? भगवान श्री हरि ने कहा महानुभाव देवताओं जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आद्या है उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान है विन्ध्य पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे देवताओं काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है तुम वहाँ जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश पाकर वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रतापूर्वक काशीपुरी को गए मणिकर्णिका घाट पर भक्त के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया तत्पश्चात वे मुनिवर अगस्त के परम पवित्र आश्रम पर आए मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे देवताओं ने कहा भूदेव आप द्विजगणों के स्वामी मान्य एवं पूज्य है आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है आप घट से प्रकट हुए हैं आपके लिए नमस्कार है भगवान अगस्त आप लोपा मुद्रा के प्राणनाथ मित्रा वरुण से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्र योनि है आपके लिए नमस्कार है जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाते हैं उन आप जिज्वर अगस्त्य के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो काश संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले लंका गमन के अभिलाषी भगवान राम के परम प्रिय जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों से, से परम आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें महा मुनि सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं आपकी जय हो गुण आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं आप सपत्निक द्विज को नमस्कार है स्वामी आप प्रसन्न हो जाएं हम आपको की शरण में आए हैं परम दुस्तर बिन्द दु, द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं देवताओं के इस प्रकार स्थिति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त मुनि हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक शब्दों में कहने लगे मुनिवर अगस्त जी बोले देवताओं आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं त्रिलोक आपका शासन मानता है आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं निग्रह और अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है जो अमरावती पुरी के स्वामी बद्र जैसे आयुध को धारण करने वाले तथा मृतगणों के नायक हैं आठ प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर विराजती हैं वे ही वे शक्र हैं निरंतर हव्य एवं कव्य प्राप्त करने वाले वैश्वानर एवं कृषाणु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख स्वरूप जो अग्नि हैं उनके लिए है कौन सा दुष्कर कार्य है देवताओं जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाया गया है तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं उन महाभाव के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है तथापि देवताओं मेरी शक्ति के सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो उसे आप कहें मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा।